अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के प्रथम खंड के अष्टम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं भगवान भाष्यकार अष्टम मंत्र के दो पादों की व्याख्या भाष्य में कर चुके हैं जो अन्ना प्राणो मन सत्यम इत्यादि तृतीय पाद है इसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोगों को प्रारंभ करनी है आज षष्ट मंत्र में भूत योनि इस विशेषण ने परा विद्या से अधिगम्यमान ब्रह्म को जगत का कारण है करके बताया सप्तम मंत्र ने ब्रह्म में जगत कारणत्व निश्चायक दृष्टांतों को बताया जगत कारणत्व का उपादन हुआ सप्तम मंत्र के द्वारा अष्ट ष मंत्र में प्रतिज्ञात सप्तम मंत्र से उपपादित ब्रह्म में जगत कारणत्व तो जो है उसका अष्टम मंत्र में ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति का क्रम बताया जा रहा है जब जगत का सर्जन समय आता है तो पूर्व पूर्वकल्पीय प्राणियों के द्वारा अनुष्ठित उनके कर्म जब फलोन्मुख होते हैं तो ब्रह्म की प्रलयकालीन उपाधि जो गुणत्रय की साम्य अवस्था अभ्याकृत है उसमें एक विक्षोभ हो जाता है वह विक्षोभ है एक प्रकार से उच्छुन्नता और ब्रह्म की उपाधि में हुई उच्छन्नता का आरोप ब्रह्म में होता है इसलिए प्रथम पाद ने कहा जगत के सर्जन से पूर्व में ब्रह्म में उपचय होता है तपसा तो चिए ब्रह्म और वह तब कोई ब्रह्म का ये नहीं है कि जैसे मनु शत्रुपादि तपस्या करते हैं उस प्रकार का अभी तु नव मंत्र में बताया जाएगा यश्य ज्ञानमय तपह जो उत्पन्न होने वाला जगत है उसके उत्पत्ति क्रम का ज्ञान कैसे उत्पन्न करना है क्या है यही तप है और इस तप से संपन्न हो जाता है यानी लोक में भी किसी कार्य का कर्ता कार्य को उत्पन्न करने से पहले कैसा कार्य उत्पन्न होना है उसे कैसे बनाना है कितने समय के लिए बनाना है फिर कब समाप्त करना है ये सब विचार करता है न निश्चय करता है फिर करता है सर्जन ऐसे ब्रह्म ने भी जिस जगत को उत्पन्न करना है उस जगत की उत्पत्ति के प्रकार क्रम आदि का निश्चय कर लिया बहुशाम प्रजा इत्यादि एक प्रकार से ब्रह्म की उपाधि में उस निश्चय अभिमुख उपाधि का होना यह है फुलना और फिर उस निश्चय अभिमुख हुए प्रकृति से प्रथम परिणाम ईश्वर की उपाधि माया की निष्पत्ति हुई वो माया है ततो अन्नम तिजायत में अन्न पदार्थ और फिर माया उपाधिक चैतन्य से ईश्वर से हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति बताई जा रही है अन्नात प्राणु इत्यादि से अन्न पदार्थ है अव्याकृत और अव्याकृत शब्द का अर्थ सिद्धांत में जो अव्याकृत का प्रथम प्रथम परिणाम है शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था प्रकृति की माया वो है यहां पर उस माया रूप से अव्यक्त अभिव्यक्त हुआ ये ततो तो अन्नम अभिजाय का अर्थ है उछन्न भावापन्न प्रकृति उपाधिक ब्रह्म से प्रकृति का प्रथम परिणाम ईश्वर की उपाधिभूत शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था की अभिव्यक्ति हुई तो फिर चैतन्य ने उसे अपने उपाधि के रूप से स्वीकार किया तो चैतन्य ईश्वर कहलाया वो माय उपाधिक चैतन्य अन्नात्ण इस वाक्य में अभिजाते इस क्रियापद की अनुवृत्ति लानी है तो अन्नात प्राणु अभिजायते ये वाक्य बनेगा इसमें अन्न पदार्थ है माया और तदउपाधिक चैतन्य ईश्वर ये अन्नाथ शब्द से ग्रहण करना है वाच्य तो हो जाएगा माया और ये उपलक्षण है उपहित का इसलिए अन्न शब्द का अर्थ निकलेगा धिक चैतन्य और उस मायोपाधिक चैतन्य से प्राण की अभिव्यक्ति हुई प्राण का जन्म हुआ अन्ना प्राणो अभिजायत यह जो तृतीय पाद है इसका व्याख्यान भाष्यकार भगवान प्रारंभ कर रहे हैं सत्रह नंबर पृष्ठ पर अंतिम पंक्ति में भाष्य में तत अव्याता व्याचिकीर्षित अवस्था वो अन्नात तो अन्नात प्राणो अभिजाते में प्रथम पद जो अन्नात है उसका अर्थ कर कर दिया अब्याता अन्नात याने अव्याता कैसा अब्याकृत तो अवस्था वान जो अव्याकृत व्याचिकित अवस्था वाला अव्याकृत है उसका प्रथम परिणाम के रूप में परिणत हुआ अव्याकृत तो प्रथम परिणाम है माया इसलिए माया रूप से परिणत हुआ अभ्याकृत ये अन्नाथ तो अन्ना शब्द का अर्थ निकलेगा तो तत अव्याता व्याचिकीर्षित अवस्था वत अन्नाथ या अन्नाथ पदार्थ बताया व्याचिकीर्षित अवस्था वाला अव्याकृत यानी माया और लक्षणा से लेना माओपाधिक चैतन्य अन्न शब्द का वाचार होगा माया लक्ष्यार्थ होगा मायोपाधिक चैतन्य उस मायोपाधिक चैतन्य से प्राणु अभिजात तो प्राण पदार्थ बताया जा रहा है हिरण्यगर्भ। तो प्राणा प्राणु यानी हिरण्यगर्भो गर्भो ब्रह्मणु ये अन्न शब्द का ही एक प्रकार से जो लक्षार्थ हैं अन्नात का वो बताया ब्रह्मण अन्न उपाधिक मायोपाधिक चैतन्य से ब्रह्मण यह है माय उपाधिक चैतन्य ईश्वर कारण ब्रह्म उस कारण ब्रह्म से प्राणो यानी हिरण्यगर्भ गर्भ ये ब्रह्मण का अन्वय पूर्व के साथ है हिरण्यगर्भ के साथ तो ब्रह्म से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई तो मंत्र तो कह रहा है अन्न से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई भाष्य में लिखा ब्रह्मणु हिरण्यगर्भ गर्भ तो भास्कर भगवान ने अन्न शब्द का ही लक्षार्थ बताया मूल मंत्रस्थ अन्न शब्द का लक्षार्थ है ब्रह्म कारण ब्रह्म वो कारण ब्रह्म है मायोपाधिक चैतन्य जो अन्न शब्द का लक्षार्थ है वो किया है भास्कर भगवान ने ब्रह्मण ऐसा और प्राण पदार्थ के ही यानी हिरण्यगर्भ के ही और दो विशेषण तीन विशेषण बताए जा रहे हैं प्राण पदार्थ के उन तीन विशेषणों में पहला विशेषण है ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठित तो जगत साधारण एक विशेषण दूसरा विशेषण है अविद्या काम कर्म भूत समुदाय बीजाकुर और तीसरा है जगदात्मा तो ये तीसरा ब्रह्म है पहला ब्रह्म है अव्याकृत उपाधिक दूसरा है अन्न उपाधि को मायोपाधिक और तीसरा ये है कार्य ब्रह्म हिरण्य कार्य ब्रह्म है उसके विशेषण बताए जा रहे हैं तीसरे ब्रह्म के प्राण पदार्थ के प्राण पदार्थ कैसा है तो ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठित जगत साधारण है इसमें जगत का विशेषण है अधिष्ठित और अधिष्ठित किस से तो शक्ति से और वो शक्ति दो प्रकार की क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति तो क्रिया शक्ति तथा ज्ञान शक्ति से अधिष्ठित जो जगत तो क्रिया शक्ति से ज्ञान शक्ति से अधिष्ठित जगत है वेष्टि जगत अधिष्ठित शब्द का अर्थ यहां पर विशिष्ट तो ज्ञान शक्ति से तथा क्रिया शक्ति से विशिष्ट जो जगत यानी वेष्टि जीव जो विश्व तेजस प्राज्ञ शब्दी थे तो तेजस को माना जाता है सूक्ष्म शरीर उपाधिक जीव का नाम है तेजस, अविद्या रूप कारण का, शरीर और सुक्ष्म शरीर, वेष्टि सूक्ष्म शरीर तद उपाधिक जीव को माना जाता है तेजस उन तेजसों को यहां पर लेना जगत शब्द से। और वे भी अपनी अपनी उपाधि की योग्यता के अनुसार ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति से विशिष्ट है तेजसों की भी उपाधि है क्रियाशक्ति और, वेश्टी मन।, वेश्टी है क्रिया शक्ति और मन है ज्ञान शक्ति युक्त इसलिए इन तेजस अनेक जीवों की उपाधिभूत जो वेष्टि अनेक प्राण तथा मन है इनमें रहने वाली जो ज्ञान शक्तियां और क्रिया क्रियाशक्तियां इनसे विशिष्ट हैं ये अलग अलग वेष्टि तेजस नामक जीव उन्हें भाष्य में ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठित जगत इन शब्दों से लेना है जगत शब्द से वेष्टि अनेक जीवों को और उनका साधारण रूप यानी सामान्य रूप वेष्टि का सामान्य रूप होता है समष्टि रूप और वो समष्टि रूप है समष्टि प्राण उपाधिक और समि मन उपाधिक उसी का नाम है हिरण्यगर्भ उसी को यहां पर प्राण और मन शब्द से कहा जा रहा है अन्नात्ण मन सत्यम में प्राण और मन है समष्टि प्राण और समष्टि मन प्राणो मन ये जो तृतीय पाद है मंत्रस्थ उसमें प्रयुक्त प्राण पदार्थ और मन पदार्थ है समष्टि प्राण और समष्टि मन वो है हिरण्यगर्भ की उपाधि तो हिरण्यगर्भ की उपाधि समष्टि प्राण का अन्वय है सभी वेष्टि प्राणों के साथ और सभी मनों के साथ हिरण्य की ज्ञान शक्ति विशिष्ट उपाधि जो मन है समष्टि मन उसका अन्वय है मनों के साथ इसलिए हिरण्य गर्भ की उपाधिभूत प्राण और मन को कहा जाएगा वेष्टि तेजस जीवों की उपाधिभूत प्राण और मन का साधारण स्वरूप चैतन्य तो एक है उनमें कोई अंतर नहीं था चाहे तेजस लो या हिरण्यगर्भ गर्भ लो ये दोनों एक हैं चैतन्य चैतन्य केवल उपाधि में अंतर है समष्टि प्राण समि मन उपाधिक होता है तो हिरण्यगर्भ, गर्भ वेष्टि प्राण वेष्टि मन उपाधिक है तो तेजस तो यहां यानी वेष्टि जीवों का सामान्य रूप समष्टि हिरण्यगर्भ उसको लेने के लिए विशेषण है कि ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठित जगत साधारण ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठित जगत है वेष्टि जीव और उनका साधारण यानि समष्टि रूप वो प्राण पदार्थ है ऐसा हिरण्यगर्भ अन्न से यानी माय उपाधिक चैतन्य से अभिजाते उत्पन्न होता है यानी समष्टि जीव की उत्पत्ति बताइए, और समष्टि जीव की उत्पत्ति है समष्टि जीव की उपाधि की उत्पत्ति ऐसे जीव तो स्वतः अजन्मा है इसलिए तो सड़भाव विकार रहित तो ब्रह्म रूप है वो निर्विकार होने से स्वतः जीव में भी कोई विकार जन्मादि नहीं है उसकी उपाधि उत्पन्न होती है तो समि जीव की उपाधि उत्पन्न हो रही है किससे तो मायोपाधिक चैतन्य से यानी ईश्वर से ये तृतीय मंत्र में बताया जा रहा है तस्मात अभिजायेते। अभिजाते मतलब समष्टि प्राण रूपी हिरण्यगर्भ की उपाधि उत्पन्न हुई ईश्वर से और उस उपाधि की उत्पत्ति का आरोप हुआ तद अभिमानी जो चैतन्य है हिरण्यगर्भ उसमें कहा गया कि हिरण्यगर्भ गर्भ ही उत्पन्न हुआ उत्पन्न हुई हिरण्यगर्भ की उपाधि समि प्राण और उपहित तो जब तक उपाधि से संश्लिष्ट है तब तक उपाधि रूप ही दिखता है उपाध्यात्मक ही दिखता है जब तक ये मानव कार्यक्रम संघात के साथ जीवात्मा का संश्लेष है तादात्म्य तब तक वह जीव अपने आप को मनुष्य रूप ही समझता है जैसे ऐसे हिरण्यगर्भ की उपाधि के साथ हिरण्यगर्भ का संश्लेष है तो हिरण्यगर्भ भी उसकी उपाधि समष्टि प्राण रूप ही प्रतीत होगा मन रूप ही प्रतीत होगा और समष्टि प्राण ईश्वर से उत्पन्न हुआ तो माना जाएगा तद रूप से ज्ञायमान हिरण्यगर्भ भी ईश्वर से उत्पन्न हुआ तो ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठित जगत साधारण ये विशेषण हुआ हिरण्यगर्भ का दूसरा एक विशेषण है हिरण्यगर्भ का ही अविद्या काम कर्म भूत समुदाय बीजाकुर हिरण्य गर्भ कैसा है <coughs> तो अंकुरात्मक है स्थूल भूत और स्थूल भूतों का परिणाम जो स्थूल जगत है ये तो वृक्ष है इसमें पत्ते अलग अलग शाखाएं, पत्ते फूल फल सब लगे हुए हैं और हिरण्य गर्भ की मात्र अभिव्यक्ति हुई तो सूक्ष्म जगत है वो वो तो अंकुर जैसा है से बीज से पहले अंकुर उत्पन्न होता है और उस अंकुर से फिर पेड़ बनता है तो बिल्कुल पेड़ के तरह ही यह हिरण्यगर्भ नहीं है अपितु तो अंकुरात्मक है तो अंकुर बीज से अभिव्यक्त होता है तो बीज स्थानीय कौन है तो बीज स्थानीय बताया जा रहा है अविद्या काम कर्म भूत समुदाय और समुदाय के साथ बीज शब्द का कर्मधारे समासुदायव बीजम इति समुदाय बीजम ऐसा अविद्या जो अध्यास पूर्व पूर्वकल्पीय अध्यास और वही संस्कार द्वारा उत्तर अध्यास का कारण बनता है ना। नहीं को अयम लोक व्यवहार पहले भाष्य में अध्यास भाष्य में भाषकर भगवान ने कहा है ना तो इसलिए अविद्या है मूल अविद्या और कार्य अविद्या अध्यास और काम है वासनाएं, इच्छा और इच्छा पूर्वक किया गया कर्म और भूत शब्द से लेंगे ये अपचकृत जो भूत ईश्वर से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति से पहल है जिससे हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हो हिरण्यगर्भ की उपाधि की उसका भी संकल्प मात्र से सर्जन ईश्वर के द्वारा होगा ना, अपकृत पंच महाभूत ना हो यदि तो हिरण्यगर्भ की उपाधि जो समि प्राण है और समष्टि मन है वो कैसे उत्पन्न होगा समष्टि प्राण तो है सूक्ष्म भूतों के सम्मिलित रजोगुण का परिणाम तो समि प्राण की उत्पत्ति का कारणभूत सूक्ष्म भूतों का सम्मिलित रजोगुण के लिए पहले आवश्यक है सूक्ष्म भूतों का होना सूक्ष्म आकाश हो सूक्ष्म वायु हो तेज हो जल हो पृथ्वी हो सूक्ष्म तब तो उन तीनों भूतों के रजोगुण को लेकर के सम्मिश्रण होगा और प्राण रूप उस सम्मिश्रण से समि प्राण रूपी तत्वों की उत्पत्ति होगी जो हिरण्यगर्भ का उपाधि बनेगा इसके लिए आवश्यक है सूक्ष्म भूत भी हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति से पहले इसलिए वो भी हिरण्य गर्भ रूपी अंकुर के बीज कोटि में जाएंगे उनको भी बीज माना जाएगा ना और अविद्या काम कर्म शब्द से लेना है अध्यास पूर्वक जो हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति की इच्छा से किया गया शास्त्रीय हिरण्यगर्भ भाव का प्रापक कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान वही सब है अविद्या काम कर्म ईश्वर का उद्देश्य तो है हिरण्य गर्भ को उसके पूर्वकल्पीय साधना का फल प्रदान करना ईश्वर कर्म फल विधाता है न पूर्वकल्पीय साधक अवस्था में जब कर्म उपासना का अनुष्ठान करके शरीर त्यागा साधक ने पूर्वकल्पीय तो उस समय उसका भूत सूक्ष्म ईश्वर के अधीन हुआ और ईश्वर ने संकल्प मात्र से उनके भूत सूक्ष्म में भावी हिरण्य गर्भ के रूप में अभिव्यक्त होने का सामर्थ्य प्रदान किया है ऐसा संकल्प किया है ईश्वर ने पूर्व कल्प में कि इस साधक का भूत सूक्ष्म हिरण्य गर्भ की उपाधि के रूप में अभिव्यक्त हो जाए क्योंकि उसके द्वारा निर्धारित जो प्रारब्ध है उसका फलोपभोग हिरण्य गर्भ के कार्यक्रम संघात से ही हो सकता है ये निश्चित करके ईश्वर ने ऐसा संकल्प किया था इसलिए उनको कर्मफल विधाता कहा जाता है इसलिए हिरण्यगर्भ की उपाधि को भी उत्पन्न करना जरूरी है कार्यक्रम संघात को तो हिरण्यगर्भ के कार्यक्रम संघात का जिससे निर्माण हो ऐसा हो मटेरियल भी ईश्वर बनाएंगे अपने संकल्प से तो कार्यकरण संघात तो बनता है करण बनता है सूक्ष्म भूतों से कार्य बनता है कार्य यानि स्थूल शरीर करण यानी सूक्ष्म शरीर तो स्थूल शरीर तो बनेगा स्थूल भूतों से और करण बनेगा यानी सूक्ष्म शरीर बनेगा सूक्ष्म भूतों से इसलिए सूक्ष्म भूतों को भी ईश्वर ने संकल्प मात्र से बनाया वो जो ईश्वर के द्वारा सृष्ट सूक्ष्म भूत है इस कल्प में वे भी हिरण्य गर्भ रूपी अंकुर के बीज कोटि में जाएंगे इसलिए कहा जा रहा है अविद्या काम कर्म और भूत इन चारों पदों का द्वंद्व समास हुआ पहले और फिर समुदाय शब्द के साथ सष्टी तत्पुरुष समास हुआ इन चारों का जो समुदाय अविद्या का काम का कर्म का और सूक्ष्म भूतों का जो समुदाय वही है बीज फिर समुदाय शब्द का बीज के साथ कर्मधारे समास यह समुदाय रूप जो बीज और उस बीज से अंकुर निकला वो अंकुर है हिरण्यगर्भ गर्भ यानी वो हिरण्यगर्भ की उपाधि समष्टि प्राण और समष्टि मन वो अंकुर स्थानीय है इसलिए लिखते हैं अविद्या काम कर्म भूत समुदाय बीजाकुर कौन हिरण्यगर्भ गर्भ ब्रह्मणु अभिजायते यानी ईश्वर से अभिव्यक्त होता है तीसरा विशेषण है जगदात्मा जगदात्मा यानी जगत जगद तो है वेष्टि जीव और वेष्टि का माना जाता है व्यावहारिक अवस्था में स्वरूप समष्टि को समष्टि को यानी आध्यात्म का स्वरूप माना जाता है अधिदैव को इसलिए वेष्टि वाक वहां उदगी ब्राह्मण में बताया ना कि समष्टि प्राण की अहंग्रह उपासना करने वाले उपासक के जो इंद्रियां हैं करण है, है वेष्टि जब हिरण्य समि प्राण है एक प्रकार से सूत्र आत्मा वही हिरण्य गर्भ है उसकी अहंग्रह उपासना करने वाला उपासक उपासना परिपूर्ण होने पर वो उपासित प्राण उपासक के वेटी करणों को उनका जो अधिदेव स्वरूप है अध्यात्म वाक अधिदेव वागात्मक बन जाती है अधिदैव वाक है अग्नि और प्राण ने वाक को अग्निभाव को प्राप्त कराया आंख को सूर्य भाव को प्राप्त कराया तो स्रोत्र को दिशा रूपी जोन का अधिदेव स्वरूप है तदात्मक रूप प्रदान किया हस्त को इंद्र रूप प्रदान कर दिया पैरों को विष्णु रूप प्रदान कर दिया ऐसा था वहां पर का मतलब अधिदेव को माना जाता है अध्यात्म का व्यावहारिक अवस्था में स्वरूप वास्तविक स्वरूप व्यावहारिक वास्तविक स्वरूप माना जाता है वेष्टि का अधिदेव अध्यात्म का व्यावहारिक स्वरूप है अधिदेव और भी है आदित्य चक्ष भूतवा प्राविशतो प्राविशत अग्निर्वाग भूतवा मुखम प्राविशत तो, इत्यादि आता है तो आदित्य ही आख बन करके नेत्र इंद्रिय में आया था यानी आंख में आया था यानी इंद्रिय का गोलक जो अक्षी है नेत्र उस गोलक में स्थित हुआ था तो जब वो समि की उपासना करता है तो फिर वह उसकी सारी वेष्टि उपाधिया समष्टि रूप को प्राप्त करती है ना तो इसलिए माना जाएगा कि वेष्टि का वास्तविक स्वरूप अधिदेव है अध्यात्म का तो अधिदैव उपाधिक है हिरण्यगर्भ और तेजस है अध्यात्म उपाधिक तो अध्यात्म उपाधिकजस की अध्यात्म उपाधि का वास्तविक स्वरूप अधिदेव उपाधि है और वो अधिदेव उपाधि को माना जाएगा वेष्टि का वास्तविक स्वरूप आत्मा शब्द का अर्थ होता है वास्तविक स्वरूप इसलिए जगद आत्मा इसमें जगत का अर्थ है वेष्टि उपाधि वृष्टि उपाधि तेजस और उन सभी तेजसों का एक स्वरूप है वो समष्टि स्वरूप है हिरण्य गर्भ इसलिए वो हुआ जगदात्मा जगत है तेजस सभी और जगताम आत्मा यानी तेजसान अध्यात्म उपाधिका नाम आत्मा वास्तविकम स्वरूपम वो है हिरण्यगर्भ। तो इस प्रकार ये हिरण्यगर्भ के ये तीन विशेषण हुए अन्ना प्राणो अभिजायेते ये जो तीन पदात्मक एक वाक्य है उसमें अन्न पदार्थ हुआ मायोपाधिक चैतन्य ईश्वर प्राण पदार्थ हुआ हिरण्यगर्भ और अभिजायेते का अर्थ कर, आ, अर्थ है उत्पन्न देते उत्पाद इति अनुसंग लिखा है ना अनुसंग का अर्थ है अनुवृत्ति लाना है संबंध करना है पूर्वार्ध में जो अभिजायत क्रियापद है उसका अनुवर्तन ला करके प्राण पदार्थों को कर्ता बनाना है अभिजन क्रिया का अब अन्नाथ प्राणो अभिजाय व्याख्या हुई अब अन्नात्मन अभिजाते इसकी व्याख्या करनी है प्राण की मात्र उत्पत्ति हुई अभी हिरण्य गर्भ की उपाधि जो क्रिया क्रियाशक्ति है क्रिया शक्ति का आश्रय रूप प्राण उसकी उत्पत्ति बताइए। ईश्वर ने की हा? हा? अब मन की उत्पत्ति बताई जा रही है यद्यपि ये दोनों हिरण्य गर्भ की उपाधि है लेकिन इन उपाधियों में भी देखा जाता है पहले व्यापार प्रारंभ होता है प्राण का इसलिए उसका उपनिषदों में विशेषण आता है ज्येष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ रूप से प्राण की उपासना की जाती है अहंग्र उपासना तो प्राण में ज्येष्ठत्व का वर्णन करते समय भास्कर भगवान ने यका न की अभी भी गर्भ में सबसे पहले प्राण ही वृत्ति लाभ को प्राप्त करता है उसके बाद बाकी इंद्रियां अपना अपना व्यापार गर्भावस्था में शुरू कर देती हैं करना सबसे पहले प्राण का व्यापार शुरू होता है प्राणन अपानन स्पंदन और स्पंदन पूर्वक ही बाकी सब का व्यापार है तो उस दृष्टि से हिरण्य गर्भ की क्रिया ये स्पंदन तो क्रिया है और वो स्पंदन रूप क्रिया का निर्वर्तक उपाधि प्राण की उत्पत्ति पहले बताई और फिर बताया जा रहा है अन्नाथ मनोभिजायते ऐसा अर्थ ये करिए अनु प्राण अभिजायते हुआ फिर अन्नाथ प्राण अन्नाथ मनो अभिजायते तो वहा मन शब्द से लेना है समष्टि मन को अच्छा इससे पहले थोड़ा थोड़ी सी टीका है टीका को देखिए ये जो ब्राह्मण इत्यादि है ना इसका अन्व क्या नाम अवतरण लिखते हैं टीकाकार पूर्वस्मिन कल पे हिरण्यगर्भ प्राप्ति हिण्यगर्भप्राति प्रकृष्ट ज्ञान कर्मचार तदनुग्रहाय माधि ब्रह्म हिण्यगर्भावस्थाण विवर्तवते तो पूर्वक में साधकावस्था में जिस साधक ने हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति का निमित्त भूत प्रकृष्ट ज्ञान यानी हिरण्यगर्भ की उपासना ये है प्रकृष्ट ज्ञान और कर्म स्व वर्णाश्रम उचित कर्म इनका समुचित अनुष्ठान किया है तो ये यानी एन साधकन पूर्वस्मिन कल्पे ये अनुष्ठितम ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान किया जिसने तद अनुग्राह में अनुग्राह में तत् सरोनाम ये सरो नब्द से परामृष्ट जो पूर्वकल्पीय साधक है हिरण्य भाव की प्रापक साधना करने वाला साधक उसका परामर्शक हो जाएगा तत्शब्द इसलिए तद अनुग्रह एक अर्थ है उस साधक पर अनुग्रह करने के लिए अनुग्रह माना जाएगा वो इच्छा की पूर्ति करना अनुग्रह माना जाता है तो उस साधक को इच्छा है हिरण्यगर्भ बनने की तो उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगा उस पर अनुग्रह तो इसके लिए उसको फिर हिरण्यगर्भ गर्भ बन, बनाएंगे ईश्वर तो माना जाएगा ईश्वर का उस पर अनुग्रह हुआ उसकी इच्छा की पूर्ति कर दी तो हिरण्यगर्भ तो तब बनेगा जब हिरण्यगर्भ की उपाधि बन जाए और उसमें इसका तादात में अभिमान हो जाए तो माना जाएगा ईश्वर ने पूर्वकल्पीय साधक की हिरण्यगर्भ बनने की इच्छा पूर्ण की उस पर अनुग्रह किया इसके लिए हिरण्यगर्भ की उपाधि को बनाना जरूरी है और उस पर फिर उस उपाधि में इसी साधक का अहम अभिमान कराना जरूरी है तो इच्छा की पूर्ति होगी अनुग्रह संपन्न हुआ माना जाएगा इसलिए कहते हैं तद अनुग्रह <coughs> माओपाधिकम ब्रह्म माओपाधिक ब्रह्म है ईश्वर वे हिरण्य गर्भावस्था कार्य विवर्तते तो माया का परिणाम है हिरण्य गर्भ की उपाधि और मायोपाधिक चैतन्य का विवर्त है दो होते हैं एक परिणामी उपादान कारण और एक विवर्त उपादान कारण तो माएपाधिक चैतन्य माना जाएगा विवर्त उपादान कारण और माया को माना जाएगा परिणामी उपादान कारण इसलिए माउ उपाधिकम ब्रह्म हिरण्य गर्भावस्था कार्य न हुआ जैसे रस्सी अपने अज्ञान अज्ञानवशात जिसके बुद्धि में सर्प का संस्कार है उसके लिए सर्प रूप से विवर्तित होती है वो सर्प है अज्ञान का परिणाम और अज्ञात रसी का विवर्त कार्य रसी है विवर्त उपादान कारण अज्ञान है परिणामी उपादान कारण सर्प का सर्प के रूप से परिणत हुआ अज्ञानगत रजोगुण यह माना जाता है ना कि अज्ञान का अज्ञान तो त्रिगुणात्मक है तो तमोगुण रस्सी के स्वरूप को आवृत्त करता है आवरणात्मक होने से और सत्व गुण रज्जु के अज्ञानगत सत्व सामने वाले के बुद्धि में जो संस्कार है जिस वस्तु का उस वस्तु के ज्ञान के आकार से परिणत होता है और रजोगुण उस ज्ञान के विषय के आकार से परिणत होता है तो ये वस्तु है रजोगुण का परिणाम अज्ञानगत और अधिष्ठान का आवृत्त होना ये तमगुण का कार्य है और सत्वगुण का कार्य है जो रजोग जिस वस्तु के आकार से परिणत हुआ उस वस्तु के आकार की वृत्ति उस वस्तु का ज्ञान के रूप में परिणत होता है सत्ोगुण जैसे ऐसे और रज्जु क्या हुई तो रज्जु ने केवल अज्ञान के तीनों गुणों के कार्य को सत्ता स्पूर्ति दे दी सत्ता दे दी सत्ता देने वाला विवर्त उपादान कारण यदि रस्सी अपने सत्ता को अपने पास ही रखती तो रस्सी के अज्ञान का स्तमोगुण रस्सी को आवृत्त नहीं कर सकता और रजोगुण सर रूप से परिणत नहीं हो सकता था सत्व गुण सर्प के ज्ञान के रूप में भी परिणत नहीं हो सकता था बस इन सत्वादि गुणों को तथा उनके कार्य को अपना सत्व प्रदान कर कर दिया रस्सी ने इसको लेकर के उसे विवर्त उपादान कारण कहा जा रहा है विवर्त उपादान कारण या अधिष्ठान वो अध्यस्त को सत्ता दे देता है ये तीनों अध्यस्त हैं रस्सी में रस्सी का अवृत्त तो होना भी अध्यस्त है सर्प भी अध्यस्त है और सर्प का ज्ञान भी अध्यस्त है उनको सत्ता दे रही है रस्सी सत्ता देने मात्र से विवर्त उपादान कारण कहा जा रहा है उसे अधिष्ठान कहा जा रहा है ऐसे मायापाधिक चैतन्य की उपाधिभूत जो माया है उस माया का परिणाम है प्राण जो समि प्राण हिरण्य गर्भ की उपाधि वो माया का परिणाम है माया का ही परिणाम है अपंजकृत पंचमहाभूत और उनके रजोग का परिणाम है आपका समष्टि प्राण तो परंपरा माया का ही परिणाम हुआ ना और ये जो है चैतन्य उसने सत्ता स्पूर्ति दे दी सत्ता माया में भी नहीं है वेदांत के अनुसार आकाश आदि अपचीकृत पंच महाभूतों में भी नहीं है और उनका परिणाम जो समि प्राण है उसमें भी नहीं है उसको सत्ता दी मायोपाधिक चैतन्य ने और ये चेतन होने से उसको प्रकाशित भी करता है रज्जु तो जड़ होने से प्रकाशित नहीं करती खाली सत्ता ही देती है ये तो सत्ता भी देता है और स्पूर्ति यानी प्रकाशन भी प्रकाशित भी करता है वो भाषित भी करता है तो माओपाधिक ब्रह्म हिरण्यगर्भ रूप से विवर्तित हुआ का अर्थ है कि माया ने जो अपीकृत पंच महाभूतों द्वारा हिरण्यगर्भ की उपाधिका रूप धारण किया उस उपाधि को भी सत्तास्पूर्ति दे दी इतने मात्र से कहा जा रहा है कि माया उपाधिक चैतन्य हिरण्यगर्भ अवस्था कार्यण विवर्तते हाँ, वही विवर्तित रूप से रस्सी सर्प रूप से हाँ तो जीव भी उपाधि को लेकर के ही जीव है बाकी तो है चैतन्य हाँ, हाँ, तो ही है खलु खलदम ब्रह्म तो ब्रह्म हिरण्य गर्भावस्था कारेण विवर्तते और सीव स यानी उस उपाधि में अभिमान करने वाला चैतन्य हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ की उपाधि अभिव्यक्त हुई तो जिस जीव ने हिरण्यगर्भ बनने के लिए पूर्व कल्प में ज्ञान कर्म समुच्चे अनुष्ठान किया था वह जीव उस अवस्था में अभिमान कर लेता है इसलिए कहते सच जीव तद अवस्था अभिमानी हिरण्यगर्भ गर्भ उच्चते पूर्वकल्पीय साधक की यह फलावस्था है अभी तक साधक कहला रहा था अब हिरण्यगर्भ गर्भ कहलाएगा वो सिद्ध हुआ तो हिरण्यगर्भ हुआ तो हिरण्य गर्भ उच्यते अभिप्रेत्या ब्रह्मण हिण्य गर्भो अभिजायते ऐसा अन्वय करना और ये जो एक विशेषण था हिरण्यगर्भ का ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठित जगत साधारण इसकी व्याख्या करते हैं टीकाकार ज्ञान शक्ति क्रियाशक्ति अधिष्ठित विशिष्ट जगत वेष्टि रूपम ये जगत तक का अर्थ कर दिया ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति से अधिष्ठित अधिष्ठित का अर्थ करते हैं विशिष्ट अधिष्ठित का अर्थ होता है विशिष्ट इसलिए अधिष्ठितम यानी विशिष्टम जगत वो कौन है वेष्टि रूप वो वेष्टि रूप है तेजस और तस्य साधारण उसका साधारण रूप यानी समष्टि रूप वो है हिरण्यगर्भ तो समष्टि रूप है सूत्र संज्ञक इत्य तो वेष्टि प्राण का साधारण है समष्टि रूप समि प्राण सूत्रात्मा वह ईश्वर से अभिनिष्पन्न हुआ अब भाष्य में देखिए अनुसंग इसके बाद दूसरी नंबर पंक्ति में तस्माच्च प्राणन मनो यानी मनआख्यम संकल्प विकल्प संशय निर्णयाद्यात्मक अभिजाते उस प्राण से यानी प्राण उपाधिक ईश्वर से प्राण उपाधि दो की है समि प्राण हिरण्यगर्भ की भी उपाधि है और ईश्वर की भी उपाधि है हिरण्यगर्भ का भी अंतर्यामी अंतर्यामी ब्राह्मण में बताया है न ब्रह्म को कि जो यह प्राणे तिष्टन प्राणु अंतरम यमयति हाण के भी अंदर रह करके प्राण का नियमन करता है तो समि प्राण के साथ तादात्म्याभिमानी चैतन्य तो जीव हिरण्य और उसका नियामक उसका अंतर्यामी वो है ईश्वर वो भी हिरण्य क्या नाम समि प्राण का नियामक होने से समष्टि प्राण उपाधि कहलाएगा लेकिन एक उपहित चैतन्य केवल नियमन के लिए उसे उपाधि के रूप में स्वीकार कर रहा है तादात्म्य नहीं कर रहा है उसमें और एक चैतन्य है उसमें तादात्म्य कर रहा है तो में करने वाला तो जीव समष्टि जीव हिरण्यगर्भ गर्भ और उस तादात में करने वाले जीव के साथ उसकी उपाधि का नियमन करने वाला स्वसन्निधि मात्र से प्राण से प्राण करके जिसको कहा गया है वह अंतर्यामी उसको यहां पर प्राण उपाधिक चैतन्य शब्द से लेना तस्मात सत्याख्या तस्मात इसमें प्राण शब्द से उसे लेना है प्राण के प्राण उपाधिक अंतर्यामी को और उसने क्या किया मनो यानी मनाख्यम संकल्प विकल्प संशय निर्णयाध्यात्मकम अभिजाय वो निष्पन्न होता है समष्टि मन समष्टि मन का मन से लेना है अंतकरण मात्र मन बुद्धि दोनों को इसलिए मन का स्वरूप बताया पहले संकल्प विकल्प संशय आत्मक तो मन है और निर्णयात्मक है बुद्धि और दोनों को भी यहां मन शब्द से लेना है अंतकरण मात्र को मन बुद्धि दोनों को तो समि मन बुद्धि वह प्राण के अभिव्यक्ति के अनंतर अभिव्यक्त होता है का मतलब प्राण का व्यापार पहले होता है पहले सब प्राण सब व्यापार प्राण उत्पन्न हुआ स्पंदन रूप व्यापार करने में समर्थ प्राण और फिर प्राण के स्पंदन रूप व्यापार पूर्वक ही मन का संकल्प विकल्प संशय निश्चय रूप व्यापार करना होता है उससे पहले नहीं कर सकता इसलिए प्राण के उत्पत्ति के अनंतर समि मन को बताया जा रहा है व्यापार करने में समर्थ मन समि प्राण के अनंतर अभिव्यक्त हुआ ये अर्थ निकलेगा अभि जाए थे आगे हैं सत्य की उत्पत्ति बताई जा रही है अब हिरण्य जो सूक्ष्म जगत है समष्टि सूक्ष्म जगत वो बन गया अब स्थूल जगत का निर्माण होना है तो स्थूल जगत के उपादान कारण भूत स्थल भूतों की पहले उत्पत्ति बताई जा रही है तो ततोपी अच्छा मन आख्यम इसके विषय में थोड़ी टीका है इसको देखिए फिर ततोपी इत्यादि को देखते हैं समष्टि रूपम विवक्षित मनाख्यमिति यानी मन उत्पन्न हुआ तो मन कौन सा मन नहीं मन क्योंकि समष्टिमन हिरण्य गर्भ की उपाधि है अभी तो हिरण्य गर्भ की ही उत्पत्ति बताई जा रही है अब भाष्य में है कि ततोपि संकल्पाध्यात्मका मनस सत्यम यानी सत्याख्यम आकाशादि भूतपंचकम अभिजाते सत्य की उत्पत्ति होती है तो ये सत्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस श्रुतिस्थ सत्य पदार्थ नहीं है वो तो उत्पन्न नहीं होता इसलिए यहाँ ये सत्य हैं भूत सत्य शब्द का अर्थ इसलिए भाष्कर भगवान ने लिखा कि सत्य मैंने सत्याख्यम आकाशादि भूत पंचकम आकाशादि पांचों भूत सत्य कहलाते हैं और उनकी उत्पत्ति हिरण्यगर्भ के उत्पत्ति के अनंतर होती है हिरण्यगर्भ की उपाधि प्रथम उत्पन्न होगी फिर अपंच पंच महाभूतों के ही पंचीकरण प्रक्रिया से सत्य शब्दित स्थूल पांचों भूतों का निर्माण होगा तो तथोपि संकल्पाध्यात्मकात्मस यानी मन की उत्पत्ति के अनंतर फिर सत्याख्य आकाशादि भूत उत्पन्न होंगे और स्थलभूत स्थूल जगत का उपादान कारण है वो उत्पन्न हुए तो उनसे फिर स्थूल जगत उत्पन्न होगा लोक शब्द से सातों लोक और सातों लोक निवासी प्राणी और उनका भोग्य सब लेना है इसलिए लिखते हैं कि तस्ख्याण सप्तलोका भूरादय तो एने स्थूलभूत तो स्थूलभूत उपाधि ईश्वर से ब्रह्म से क्या होगा पांचो स्थूलभूत उपाधिक उपाधिक्रह्म से अंडक्रमेण पहले ब्रह्मांड बनेगा और फिर उस ब्रह्मांड से सातों लोक निकलेंगे सातों लोक हैं घूर भुव स्वह जनह तपह सत्य ये उनके नाम हैं इनकी उत्पत्ति होगी और तेसु मनुष्यादि प्राणी वर्णाश्रम क्रमेण कर्माणी तो सत्यम के बाद आता है कर्माणी तो लोक उत्पन्न हुए लोक निवासी प्राणी उत्पन्न हुए और पृथ्वी लोक आदि में रहने वाले मनुष्यदी प्राणियों के जो कर्म है वो कर्म भी अभिव्यक्त हुए प्राणियों ने कर्म करना शुरू कर दिया और फिर कर्म हो रहा है तो उनका फल भी निकलेगा वो है अमृत तो कर्म कर्मसूच निमित्त भूतेशु अमृतम यानी कर्मजम फलम अमृत शब्द का अर्थ करते हैं कर्म से निष्पन्न हुआ यह फल कर्म फल है अमृत इस अमृत क्यों कहा ये मरता नहीं ऐसा नहीं है मरता है नष्ट होता है लेकिन या तो ज्ञान से या तो भोग से ही नष्ट होता है और कर्म असंख्य हैं, और उन असंख्य कर्मों का जब तक फलोपभोग नहीं होता तब तक कर्म रहेगा तो ये भी रहता ही है इसलिए दीर्घ अवस्थाई होने से उसे कहा जाता है अमृत तो लिखते हैं भास्कर भगवान कर्मफल में अमृतत्व का उपपादन कर रहे हैं यावत् यत्त कर्माणी कल्पकोटिशतरपी न विनश्यति तावत् फलम न विनश्यति अमृतम जब तक करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी कर्म नष्ट नहीं होता तब तक कर्मफल भी नष्ट नहीं होता है बना रहता है कर्म के नाश के साथ ही नाश होगा और कर्म का नाशो आत्यंतिक नाश तो होता है ब्रह्म विद्या से ही नहीं तो यह ध्यास कर्म रूपी अर्थात ध्यास बना ही रहता है तो फिर उसका फल रूपी अर्थात ध्यास भी बना ही रहेगा तो इसलिए उसे अमृत कहा गया सापेक्ष अमृत है अब इस प्रकार ये जो अष्टम मंत्र का भाष्य है इसका विचार संपन्न हो जाता है इस खंड का अंतिम मंत्र बचा है इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल है? हाँ कल तो एकादशी है और अपने स्वामी शिवबोधपुरी जी महाराज का निर्वाण दिन है अष्टम निर्वाण दिन तो जैसे गत एकादशी को स्वामी कृष्णान जी महाराज का स्मरण हम लोगों ने किया अमावस्या को ब्रह्मलिन ब्रह्मचैतन्य जी महाराज का स्मरण किया ऐसे कल स्वामी शिवबोधपुरी जी का स्मरण करेंगे एकादशी और अमावस्या पर जैसे कार्यक्रम हुआ था ऐसा ही कार्यक्रम होगा तो स्वाध्याय कल नहीं हो पाएगा कठोपनिषद के प्रथम अध्याय का पाठ और श्रद्धांजलि